पर ब्रह्मा परमेश्वर उनके सीम कृपा से हम लोग ऐतरीय उपनिषद को लेकर विचार करने में प्रवृत्त हो रहे परमात्मा को सबसे पहले नमन करते हुए महापुरुष द्वयों को प्रणाम करते हुए और समस्त ट्रस्टी और सत्संग प्रेमी उनको भी अभिवादन करते हुए आगे का विचार में प्रवृत्त हो रहे ये ऋग्वेदिया ऐतरिया शाखा का ये उपनिषद है ऐतरी उपनिषद कल ही बता दिया था उपनिषद का अर्थ है रहस्यमय विद्या, गोपनीय विद्या है ये रहस्यमय विद्या गोपनीय विद्या के बिना ये गोपनीय तत्व को हम नहीं पहचान सकते इसलिए कल ही संकेत किया था ये जो कथा है आत्मा आत्मकथा है अपनी कथा है सारी कथा व्यथा को हटाने वाली यदि कोई व्यथा है चिंता है उसको निवृत्त करना चाहता है उसको हटाना चाहता है केवल एक ही मार्ग है एक ही रास्ता है उपनिषत का आलंबन करना पड़ेगा अन्यथा संभव नहीं इसलिए हम लोग उसी को ही आश्रय करके विचार कर रहे हैं तो प्रथम खंड में यहां सृष्टि बता दिया इस सारा जगत की उत्पत्ति बता दिया उसके बाद उस परमात्मा ने इन देवताओं को उत्पन्न करके प्रपंच में डाल दिया संसार सागर में केवल देवता ही इस संसार सागर में नहीं है हम भी संसार सागर में देवता पड़े रहे हमारा क्या आपत्ति है जो हम लोग पड़े हैं किस प्रकार हम उद्दार कर सके अपना कल्याण हम कैसा कर सकते अपना यदि कल्याण हो हम दूसरे का कल्याण कर सकते पहले यदि स्वयं हम टिके हम दूसरे को टिका सकते स्वयं यदि नहीं टिके हैं दूसरे को कैसा टिका सकते इसलिए यह उस परमात्मा ने इस संसार सागर में सारे प्राणियों को धकेल लिया उत्पन्न करने के बाद यह संसार का वर्णन कर रहे भगवान भाष्यकार जी बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा जैसा कोई समुंदर होता है जल निधि होती है उसमें जल भी रहेगा मगर मगरमच्छी भी रहेंगे तरंग भी रहेंगे कल बता दिया था वो जल कौन है अविद्या है कामना है कर्म है यही क्या है इनसे उत्पन्न हुआ दुख ही जल है संसार रूप सागर में मगरमच्छी कौन है ये तीव्र रोग है जरा है मृत्यु है यही मगरमच्छी के समान है और तरंग है विषयों में जो रूप, जो रूप पवन से उत्पन्न हुआ भिन्न भिन्न प्रकार विषयों में जो प्रवृत्त हो रहे ही तरंग है ऐसा समुंदर में ये संसार सागर से पार होना है हम लोग हम लोग पतिक है यात्री है ए मत सोचिए संसार में आए हम यात्री बन के आए यात्री जो है ज्यादा दिन नहीं रह सकता है वो यात्रा के लिए आया है अपना यात्रा के और उसको जाना ही पड़ेगा जैसा हम बद्रीनाथ अथवा अमरनाथ अथवा केदारनाथ यात्रा करते हैं तो यात्रा का कोई एक निश्चय होता है मकान में रहते हैं किराए में भी लेते हैं किंतु तो पता है इस मकान में मुझे कुछ दिन रहना है उस मकान के ऊपर आप अपना अस्तित्व स्वामित्व जमाते नहीं आपको पता है मेरा मकान नहीं है मुझे कुछ दिन उसमें रहना है इसका मतलब ये भी नहीं है जहां आप रहेंगे दस दिन है पंद्रह दिन है एक महीना भी उसको साफ सफाई भी करेंगे बढ़िया पोचा भी लगाएंगे झाड़ू भी लगाएंगे किंतु वहां ममता नहीं रहेगी आपकी क्यों स्वामित्व नहीं है अस्तित्व नहीं मेरा करके वैसे ही ये संसार सागर में हम लोग आए हैं संसार में यात्री बनकर के यहाँ हम लोग सौ साल के यात्री हैं सौ साल का मतलब कुछ आगे भी हो सकते हैं कुछ उसके पीछे भी हो सकते सामान्यतः सौ साल ये शास्त्र भी बता रहे शतम् जीवी शरद किंतु हम लोगों ने यहां आके एक भूल किया बहुत बड़ी यात्रीपन भूल गए और इसके ऊपर अधिकार जमा दिया जहां हम यात्रा बन के जा रहे बद्रीनाथ में जिस मकान में राह रहे हम और यदि वहां हम अधिकार जमा देंगे तो झगड़ा तो होना ही है दोनों में झगड़ा हो जाएगा कोर्ट में भी जाएंगे वैसे ही संसार रूप यात्रा में यात्री भूल गए हम लोग मालिक बन के बैठ गए बस वहां से सारा खेल बिगड़ गया तो इसलिए यात्री बनके हम रहे अपना कर्तव्य हम पूरे रूप से अच्छे प्रकार से निभा सकते इसलिए हम सब पति कहे जहां से हम बिछुड़े हैं हमारा मूल स्वरूप क्या है कहां से हम आए हैं और सबको जाना कहाँ है ये यदि विचार ना हो हम मनुष्य कहने में योग्य नहीं है तो हमारा धाम तो वही है भगवान ने कहा यदगत्वा न निवर्तनते तद परमम ममा वो हमारा धाम है वहां से हम बिचुड़ गए कुछ समय के लिए अभी यहां आने के बाद भी पुनः ही यदि बिचुड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं उसको हम कभी प्राप्त करेंगे दूसरा कोई मार्ग नहीं है महाभारत में कहा दिया है भगवान वेदव्यास ने सोपान भूत मोक्ष मानुषम जैसे कोई महल के ऊपर चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी चाहिए आप उड़ करके नहीं चढ़ सकते पक्षी हुए तो अलग बात है अब ये उड़ भी गए गिर जाएंगे टांग टूट जाएगा सोपान के द्वारा सीढ़ी के द्वारा ही ऊपर चढ़ते ऐसे ही हम मोक्ष रूप महल में जो चढ़ने के लिए मानुष्यूप सीढ़ी है ऐसे जो मनुष्य शरीर मिला है वो मोक्ष रूप महल में चढ़ने के लिए उसको प्राप्त करके यदि कोई अपना उद्धार नहीं करता है उससे उसकी हानि और कुछ नहीं है इसलिए हम पतिक बने हैं अवश्य जाना है तो ये संसार सागर से हम लोग जा रहे हैं उसमें पाते या कौन नहीं क्या ये संसार हमारे साथ जाएगा ये जो हम जो कर रहे कभी जाएगा कभी नहीं इसलिए एक विचारकों ने बहुत अच्छे विचारक अपने मन को ही संबोधन करके बोल रहे हम दूसरे को संबोधन करते अलग बात है अपना मन को ही मित्र बना दिया उन्होंने रे चित्त चिंत या चिरम चरणों मुरारे हे मेरा मन प्रिया सकह तुम परमात्मा का चिंतन करो क्योंकि परमात्मा का चिंतन करने से ही तेरा काम होगा हमारे अंदर दो मन है दो मन का मतलब विचार दो बनता है मन दो नहीं है कभी देखिए करू नहीं करो सत्संग में जाओ एक मन बोलता है जाओ दूसरा मन बोलता नहीं इसलिए दो वृत्ति बनती है इसलिए यहां एक मन बता रहे अरे तुम परमात्मा का चिंतन करो रे चित्त चिंत य चिरम चरणों मुदारे उतने में दूसरा मन बता रहे भगवान का चिंतन करने से तुझे क्या मिलेगा प्रयोजन क्या है क्यों चिंतन करते हो किसके लिए करते हो दूसरा मन बोलता है तभी जो शुद्ध मन है वो बोल रहे पारंग तो भव सागरश अरे मन ये जो संसार सागर है उसे तुम तर जाएंगे इसलिए भगवान का तुम चिंतन करो भगवान का स्मरण करो भगवान का अनुसंधान करो एक मन बता रहे उदय में जो अशुद्ध मन बोल रहे अरे ये मेरा संसार है पुत्र है सारा परिवार है वो तो मुझे पार करेंगे भगवान का नाम क्यों पार करेगा तो शुद्ध मन बता रहे पुत्रा कलत्र इतरे नहीं ते सहाया थोड़ा विचार करो ये पुत्र है कलत्र कहते पत्नी है परिवार ये कोई तेरे सहायक नहीं करेंगे सर्व विलोक यशके मृगतृष्णिका भा हे मित्र मेरा मन थोड़ा सा विचार करो चिंतन करो ये सारा मरुमर्चिक के, के समान है मरुमरचिका कहते हैं जैसा गर्मी में जो रेगिस्तान में देखे मानो नदी बहा रही, बहुत बड़ी क्या वो नदी पिपासु का प्यास बुझाएंगे हां उसको मृत्यु का कारण बनेगा जैसा कोई पिपासु अपना जल के इच्छा से जलमान के आगे बढ़ रहे बढ़ते बढ़ते और भी प्यास बढ़ेगी कोई रास्ता नहीं दिखेगा उसमें गिर गए मर जाए वैसे ही ये संसार है मृग तृष्णिक के समान है अतः परमात्मा का चिंतन करना ये संसार सागर से पार होना है हम लोग इसके लिए पाते या कौन है रास्ते में ले जाने के लिए कुछ सामग्री होनी चाहिए जैसा हम यात्रा में निकलते हैं दूर का यात्रा आजकल तो मिलता है पहले फोन करके तैयार करते हैं पाले हो तो बुकिंग कोई जरूरत नहीं किंतु पुराने काल में सब बना के ले जाते थे रास्ते के लिए अभी भी कुछ ले जाते हैं जो बाहर नहीं खाते वो अपना बना के ले जाते तो इसी प्रकार ये संसार सागर से जो गंतव्य स्थान में जाना है पाते ये कौन है कुछ पाते ये तू चाहिए पाते ये कहते हैं मार्ग में उपयोगी पदार्थ रास्ते में जो काम आने वाले पदार्थ अब ये जो संसार में है ये काम आने वाले नहीं ये संसार में ही काम आएंगे और वहां जाने के लिए काम कोई भी नहीं आ सकते इसलिए भगवान वाच्यकार ने वहां बताए पाते है कौन है सबसे पहले बताया सत्य सत्य है सत्य का भी दो स्वरूप माना जाता है एक साधनात्मक सत्य है एक साध्यात्मक सत्य है साध्यात्मक वो है जैसा सत्यम ज्ञानम अनंतम तैतरे उपनिषद में बता दिया ब्रह्म कैसे स्वरूप है, है। ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वो जो सत्य है साध्यात्मक है वो साध्यात्मक सत्य के ओर जाना है हमारा लक्ष्य तो वही है हमारा स्वरूप तो वही है सत्य हमारा स्वरूप है झूठ हमारा स्वरूप नहीं है सत्य परमात्मा का स्वरूप है झूठा है माया का स्वरूप है सत्य है क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है झूठा है क्षेत्र का स्वरूप है किंतु हमने झूठ को पकड़ दिया और झूठ बोलने लग गए सत्य को भूल गए मान दीजिए आप प्रतिज्ञा कर दीजिए आज दिन भर मैं झूठ ही बोलूंगा प्रतिज्ञा करके यहां से जाइए आप पालन करेंगे क्या नहीं करेंगे आप ही मालूम पड़े, आप पड़ेगा आपको ही मालूम पड़ेगा आज दिन भर मुझे झूठ ही बोलना है नहीं पालन कर सकते आप संभव नहीं है आपको झूठ बोलना पड़ेगा घर में गए पत्नी ने कहा भोजन करना है आपको बोलना पड़ेगा नहीं करना है क्यों तो झूठ बोलना पड़ेगा कोई आया मकान किसका है तो मेरा नहीं है आपको झूठ बोलना पड़ेगा गाड़ी किसकी है आप नहीं कह सकते मेरी घर के मेरी नहीं है दूसरा उठा के ले जाएगा ंतु झूठ आप पालन नहीं कर सकते यदि आप प्रतिज्ञा करें आज दिन भर में सत्य बोलूंगा वो पालन कर सकते आप उसको तो पालन कर सकते क्योंकि सत्य हमारा स्वरूप है झूठ है आरोपित है वो इसलिए पालन नहीं कर सकते तो इसलिए यहां बता रहे हैं सबसे पहले सत्य को माना है यह साधनात्मक सत्य है और स्वरूपात्मक साध्यात्मक सत्य है परमात्मा उस साध्यात्मक परमात्मा सत्य को पहचानना है जाना तो नहीं यही पहचानना है जाना आना नहीं होता है वेदांत में जहां है वही आपको पहचानना है मोक्ष कोई कहा देश देश अंतर में जाना नहीं है जहां है वही आपको जहां अध्यास हो रहे वही आपको अध्यास को हटाना है तो इसलिए जो साध्यात्मक सत्य है स्वरूपात्मक सत्य है त्रिकालावाद्य सत्य है तीनों कालों में जिसका बाद नहीं होता है वही सत्य है तीनों अवस्था में जिसका बाद नहीं होता है वो सत्य है इसलिए वहाजा ने पूज तना ये सत्य है क्या वो सत्य है दोनों नहीं ये मतलब जागृत सत्य है अथवा स्वप्न सत्य है जागृत भी सत्य नहीं है स्वप्न भी नहीं किंतु दोनों को देखने वाला है वो सत्य है ये है स्वरूपात्मक सत्य है उसको पहचानना है उसके ओर जाना है उसके ओर हम पति कहे इसलिए यहां पति के लिए जो पाते या बताया साधनात्मक सत्य जो साधनात्मक जो सत्य है उसके बिना हम वहां नहीं जा सकते तो इसलिए भगवान बाश्यकार ने पहले गिना दिया सत्य को गिना दिया इसलिए कहा दिया सत्य समा तपा एक जगह में सत्य के समान कोई तप नहीं है यानी मनुष्य के अंदर सत्य है सारी चीज वहां है जितने भी है सब वहां रहेंगे सत्य रहेंगे तो जैसा एक राजा था धार्मिकता राजा उन्होंने अपने व्यापारियों को प्रोत्साहन करने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार खोल दिया क्योंकि हमारे जो व्यापारी है इधर उधर ना जावे इसी बाजार में व्यापार करे करके और उसके साथ उन्होंने भी ये भी प्रतिज्ञा किया कोई व्यापारी व्यापार करने के बाद जो भी अवशेष सामान बचेगा वो सब मैं खरीद करूंगा राजा ने ये प्रतिज्ञा की एक बार अमावास्य का दिन था वो भी शनिचर अमावास्या एक लोहर ने सुंदर शनि का मूर्ति बना दिया बहुत सुंदर और उसको बना करके बाजार में गए। उस बाजार में जाके बैठ गए सुबह से सायंकाल मूर्ति खरीद करना तो दूर बात है उस मूर्ति तक देखा भी नहीं बहुत लोगों ने क्योंकि ब्रह्मा है शनिवार के दिन शनि का मूर्ति वो भी लोहे से बनाया हुआ खरीद करें तो शनि आ जाएगी बहुत चिंतित तो हो गया वो व्यापारी क्या करे सुबह से सायंकाल मैं बैठा हूं किसी ने मूर्ति खरीदी नहीं राजा ने जो पहले प्रतिज्ञा की थी जो भी बचा हुआ वस्तु मई खरीद करूंगा तो राजा के पास गया राजन क्या करे मैं सुबह से सायंकाल तक बैठा हूं मेरा मूर्ति किसने खरीदा ही नहीं मैं आज क्या करूं तो राजा ने कहा कोई चिंता नहीं मैं खरीद कर रहा हूं क्योंकि राजा ने प्रतिज्ञा किया था उतने में वहां मंत्री ने कहा राजन सावधान इस मूर्ति को मत खरीदी क्योंकि आज शनिवार भी है अमावस्या भी है शनि की मूर्ति भी है और आज का योग ठीक नहीं ऐसा योग आ रहा है इस योग में यदि इसको आप खरीद करेंगे सर्वनाश हो जाएगा मना किया पत्नी ने आके मना किया भगवान इसको खरीद मत कीजिए किंतु राजा ने कहा नहीं मैंने प्रतिज्ञा किया सत्य वचन मुझे पालन करना है क्योंकि सत्य में वह जयत अन्यथा मेरा वचन झूठ हो जाएगा नहीं माना राजने मंत्री का वचन भी नहीं माना पत्नी का वचन भी नहीं मूर्ति को खरीद किया उन्होंने उतने में रात्रि में राजा तो बहुत साधक धार्मिकता सबसे पहले वहां धनलक्ष्मी प्रकट हो गई तो प्रकट होके कहा राजन तेरे पास में एक क्षण भी नहीं ला सकती क्योंकि आपके पास शनि आया है इसलिए मैं ही चल रहे हूं या तो उसको त्यागो राजा ने कहा नहीं मैं उनको नहीं त्याग सकता धनलक्ष्मी गई इसी प्रकार एक एक करके आटो लक्ष्मी निकल पड़ी अंत में ये जो धर्म है यद्यपि ये धर्म है अमूर्त पदार्थ है अमूर्त का मतलब इन आंकों के द्वारा धर्म को हम नहीं देख सकते मूर्त का मतलब है नेत्र के द्वारा हम जो देखते हैं उसी का नाम है मूर्त कहते जैसा पृथ्वी जल और तेज मूर्ति के समान आकार के समान जो देखता है उसी का नाम है मूर्त कहते है। इसलिए तीनों को मूर्त माना जाता है वायु और आकाश ये अमूर्त पदार्थ है उसको आंख से हम लोग नहीं देख सकते इसलिए अमूर्त माना है वैसे ही धर्म है अमूर्त पदार्थ है अभी नहीं कह सकते धर्म को देखकर हां धर्म का जो कार्य है सुख धर्म का कार्य सुख माना है तो उस सुख को देकर आप अनुमान कर सकते हैं व्यक्ति धर्मिक है क्योंकि सुखी है इसलिए धर्म अमूर्त होने पर भी मूर्त रूप धारण किया जैसा भगवान है अमूर्त रूप है भक्तों के सामने मूर्त रूप से प्रकट होता है दर्शन दिए है बड़े बड़े भक्तों को क्या अमूर्त रूप से दर्शन दिया नहीं मूर्त रूप से आंख से यदि दे देखा है इसका मतलब वो मूर्त रूप धारण किया वैसे ये धर्म है मूर्त रूप में प्रकट हो गया और राज से कहा राजा राजन सावधान तूने ऐसा एक वस्तु रखी है शनि को वहां मैं नहीं रह सकता इसको त्यागो अन्यथा मैं चल जाऊंगा राजा ने कहा नहीं मैं सत्य का पालन करता हूं वचन दिया हूं चाहे तो तुम चल जाओ किंतु इसको नहीं छोड़ सकता धर्म भी गया राजा के पास कुछ नहीं रहा उतने में जो सत्य भी मूर्त रूप में प्रकट हो गया सत्य ने भी कहा हे राजन तेरे पास शनि की मूर्ति है वहां शनि की मूर्ति है वहां मैं नहीं रह सकता मैं भी चल जाऊंगा तभी राजा ने कहा तू कैसा जाएंगे तेरे रक्षा करने के लिए मैंने अष्टलक्ष्मी को त्याग दिया धर्म को भी त्याग दिया तू कैसा जा सकते केवल तेरा पालन करने के लिए उतने में वहां सत्य रुक गया तो सत्य रुकते हुए धर्म भी वहीं पहुंच गए सारे अष्टलक्ष्मी सारे वापस आ गए तो कहने का तात्पर्य है ये सत्य जहां है सब कुछ है इसलिए शास्त्र ने कहा मुंडक में सत्य में बजय थे और सत्य रूप जो साधन जिसके पास है ये पातेय को लेकर ए संसार सागर से हम आगे बढ़ सकते इसलिए वहां सत्य को बता दिया है इसलिए शास्त्र में कहा दिया है सत्य न धारिय थे पृथ्वी अब ये जो पृथ्वी टिकी है आकाश में है और किसी वैज्ञानिक से पूछे बोल तो ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण से टिकी सभी से पूछे गुरुत्वाकर्षण है शास्त्र बता रहा सत्य ना और पुराण में अब जाइए शेष के ऊपर टिकी है अब किन की बात माने क्या वैज्ञानिकों को बात माने अथवा पौराणिकों की बात माने अथवा शास्त्र में बोल सत्य ना धार्यते प्रति ओ माने तीनों में विरोध आबास जैसा आ रहा है किंतु विरोध नहीं है जब तक हम विचार नहीं करेंगे ठीक से तब तक विरोध जैसा दिखता है विरोध नहीं है पुराण और वैज्ञानिकों के साथ कोई विरोध नहीं शेष के ऊपर प्रतिवी की है शेषनाग ने धारण किया यह प्रसिद्ध है और ग्रेविटेशन का मतलब क्या है संकर्षण खींच के पकड़ना शेष का एक नाम है संकर्षण मानते हैं भागवत में स्पष्ट बता दिया है तो संकर्षण का मतलब है शेष ही संकर्षण है अर्थात शेष का मतलब परमात्मा की एक शक्ति है ग्रेविटेशन क्या है वो भी एक शक्ति है गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते तो इसी प्रकार ये शेष शक्ति कहो अथवा गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहो उसके ऊपर टिकी इसलिए सामान्य लोगों को समझाने के लिए शेष का आकार दे दिया उसके ऊपर पृथ्वी भी है साधारण लोगों को समझाने के लिए तो उसी को लेकर हम मानते हैं शेष के ऊपर टिकी करके जैसा गीता का देखे ऊर्द्व मोला अदश शाखा और वो चित्र भी बना दिया है मूल ऊपर है शाखा नीचे चित्र आप देखे होंगे किंतु ये अर्थ नहीं है वहां ऊर्द्वम श्रेष्ठम मूलम कारणम भगवान वाशु ने कहा ऊर्द का मतलब श्रेष्ठ है कारण जिस संसार का उस संसार का नाम है ऊर्द मूल न तो उसका मूल परमात्मा ऊपर है ऐसा नहीं अब किसी से पूछे परमात्मा कहां ऊपर है तुझे ऊपर वाला देखेंगे परमात्मा ऊपर रहता है कहां ऊपर रहता है पता नहीं तो जाना पड़ेगा सातवें आसमान में अन्य सम्प्रदायों के अनुसार हमारा परमात्मा ऊपर नहीं रहता है ऊपर भी है सर्वत्र है हमारे अंदर भी है इसलिए वहां ऊर्दम का मतलब श्रेष्ठ है मूल कारण जिस संसार का उसी का संसार का नाम है ऊर्दमो वैसे ही यहां शेष का मतलब एक परमात्मा की एक शक्ति है उसमें मेटी की और यहां सत्ये न धार्य पृथ्वी बता रहे तो सत्य मतलब है वो भी परमात्मा की एक शक्ति है सामर्थ्य है इसलिए सत्य के द्वारा ही पृथ्वी टिकी है और सूर्य भी जो प्रकाशित हो रहे सत्य के द्वारा है और ये वायु निरंतर जो बाहर है वायु वो भी सत्य के द्वारा है सर्व सत्य प्रतिष्ठिता ये सारे सत्य में प्रतिष्ठित है इसलिए यहां बता रहे भगवान बाष्यकाल सबसे पहले सत्य को बता दिया उसके बाद दया बता दिया ये भी पाते यह है सरलता भी मनुष्य के अंदर जब तक सरलता ना हो गीता में भी देखिए तेरहवें अध्याय में आरजवा शब्द बता दिया जितना कुटिल छल कपट होता है उतना ही परमात्मा से दूर होता है अब जितने भी देखे बड़े बड़े भगत हैं जिसने परमात्मा का दर्शन किया उनके अंदर जो सरलता है इसलिए सरलता भी होना चाहिए सरल कौन है परमात्मा ही सरल हो सकता है माया तो कुटिल है झृम्बणा कहा दिया उसको सबसे कुटिल है इसलिए कहा माया तो ठगी नहीं माया ठगाती है माया के चार फंदा माना है वेद में सबसे पहले सुपेश सुपेशला कहते बहुत चालाकी है वो और युवती दूसरा उसका फंदा है सदा जवानी रहती है माया बूढ़ी नहीं होती है माया जिसके साथ संबंध होते उसको बुढ़ा बना देता है माया की बेटी है तृष्णा माना जाता है तो माया है अपने जो बेटी तृष्णा को ये जीव रूप जीव है उसके साथ शादी करती है और दोनों मिलकर के इस जीव को बुढ़ा बना देता है मृत्यु का कागर में धकेल देता है इसलिए वो है सदा युवती है। एक तो सुपेशला है दूसरा युवती और तीसरा है घृत प्रतीका घी के समान पहले चुपड़ी चुपड़ी है बाद में जाके अनर्थ करने वाली चवता उसका फंदा है वयुना निवास्ते ये जो वायुनानी कहते ज्ञान को ढक देती हैं, हम तो सच्चिदानंद परमात्मा है न जायते मृिय वा कदाचित कटुपनिषद में भी बता दिया भगवान ने भी दूसरे अध्याय में बता दिया किंतु तो उसको जन्म मृत्यु वाला बना दिया अपना वास्तव ज्ञान को ढक दिया ये चार फंदे हैं माया के इसलिए माया को कुटिल माना है तो सरल है परमात्मा है इसलिए यहां सरलता भी होनी चाहिए साधक के अंदर छल कुटिल करके आप परमात्मा को यदि प्राप्त करना चाहते हो कभी संभव नहीं है इसलिए दूसरा पाते यह बता दिया तीसरा है दान माना है तो दान का मतलब है अपने सामर्थ्य के अनुसार योग्य अधिकारी को दिया जाता है तो ये दान भी है ये भी पाते है क्योंकि दान का महात्म्य शास्त्र में बहुत वर्णन किया है ये अंतकर्ण शुद्धि का कारण है गीता में भी दे के यज्ञदाना तपश्चैवा पावनानी मनीषिना यज्ञ है दान है तप है अंतकण को पवित्र करता है महाभारत में भी और पुराण में भी एक आती है वहां कथा जैसे एक राजा था शिकार करने के लिए जंगल में गया दुष्ट राजा था राजा भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक राजा तो परमात्मा के समान होता है, सारा प्रजाओं को अपना परिवार के समान देखते हैं राजा होना चाहिए ऐसा एक राजा केवल लूट करके ही अपना प्रजाओं को अपना पेट भरता है चाहे तो प्रजा कुछ भी हो जावे ऐसा ही राजा था शिकार खेलने के लिए गए जंगल में और किसी कारण से वहां सर्प ने दस मार दिया वह मर गया तो उतने में वहां गीदड़ घूमते घूमते जा रहे थे तो उन्होंने सोचा बहुत बढ़िया भोजन पड़ा है हमारा क्योंकि सारा जगत को अन्न माना है उपनिषद में खाने वाला परमात्मा है अत्ता है ये सब अन्न है हमारा शरीर भी अन्न है किसी ना किसी का ये अन्न है महात्मा का यदि हो तो जल में डालेंगे मछलियों का अन्न बनेगा गृहस्थियों का तो अग्नि का अन्न बनेगा तो ये गीदड़ ने सोचा बहुत बड़ा कट्टा व्यक्ति मरा है आज बढ़िया हमारा भंडारा हो जाएगा सोचा और सोते उन्होंने सोचा पहले उसका हाथ खा हाथ के ऊपर दृष्टि पड़ गई एकदम तगड़ा था हाथ वहां जाते हुए ऊपर से आकाशवाणी हो गई हष्टो दान विवर्जिता श्रुतिपटो सारस्व तो द्रोहिणा हे गीदर सावदान इसका हाथ को तुम मत खाओ मले देखने के लिए कुछ मोटा ताजा दिख रहे ये यदि हाथ खाएंगे तो इसका दोष तुझे भी लगेगा क्योंकि भगवान ने जो हाथ दिया है सेवा करने के लिए दान देने के लिए पूजा करने के लिए ये हाथ है किसी को थप्पड़ मारने के लिए नहीं दिया है किसी को हानि पहुंचाने के लिए हाथ नहीं दिया है किंतु ये राजा ने कभी इस हाथ से उठाकर के दान नहीं दिया है संतों की सेवा नहीं किया है भगवान की पूजा नहीं किया है इसलिए इस हाथ को खाओ मत तुम हस्तो दान विवर्जिता उतने में गीदड़ ने सोचा क्या करे भूख तो लगी है खाना तो है ही है चलो हाथ नहीं खाएंगे कान तो खाएंगे उतने में बोल रहे सुतिपुटो सारस्वतो द्रोहिणा सारस्वत कहते हैं वेद को भगवान ने कान दिए हैं किसी के चुगली निंदा सुनने के लिए नहीं भगवान ने कान दिया है वेद श्रवण करने के लिए भगवान का गुणगान श्रवण करने के लिए भजन सुन कर, सुनने के लिए कीर्तन सुनने के लिए देवी भागवत में भी आता है वहां दुर्गा स्वयं हिमालय को बोल रहे पिताजी जिन कानों ने भगवान शिव का गुणगान नहीं सुना है वो सर्प का बिल है ऐसा बता रहे स्वयं दुर्गा देवी भागवत पिछले तो यहां भी बता रहे आकाशवाणी हे गीदड़ तुम सावधान हो जाओ ये कभी भी इन कानों के द्वारा वेद अथवा अन्य कोई भी भगवान की स्तुति नहीं सुना है इसलिए कान को मत खाओ गीदड़ ने सोचा क्या करे कुछ ना कुछ खाना ही है नेत्र के तरफ से दृष्टि गई उतने में आकाशवाणी ने कहा नेत्रे साधु विले कने न रहते अरे गीदड़ ये जो राजन ने इन आंकों के द्वारा साधु महात्मा भगवान उनका दर्शन नहीं किया आंक दिया है भगवान ने मंदिर में जाके भगवान की जो झांकी है उसका दर्शन करने के लिए संतों के पास जाके उनका दर्शन करने के लिए दिया है तभी हमारी आंख तक है ये राजा ने कभी भी ऐसा नहीं किया इसलिए तुम आंख भी मत खाओ गीदड़ ने सोचा क्या करे पैर तो खावे पैर की ओर दृष्टि गई तभी बता रहे पादो न तीर्थम गो हे गीदड़ इन पैरों के द्वारा राजा कभी तीर्थ यात्र नहीं किया भगवान ने ये जो चरण दिए हैं मंदिर में जाने के लिए भगवान ने ये चरण दिया है सत्संग सुनने के लिए वहां जाने के लिए भगवान ने ये चरण दिया है तीर्थ यात्रा करने के लिए इन चरणों के चलते हुए जाके किसका घर उजाड़े इसके लिए नहीं दिया है इसलिए हे गीदड़, इसके पैर ने कभी भी सत्संग के ओर नहीं गए इसके पैर कभी तीर्थयात्र के तरफ से नहीं गए इसलिए पैर भी मत अंततः सोचा चलो राजा है पेट बड़ा है तगड़ा है पेट तो खावे वहां दृष्टि गई उतने में घी बोल रहे अन्याय आर्जिता वित्त पूर्ण वोदरम अरे इसका पेट तो बड़ा है इसलिए है दूसरे को लूटपाट करके प्रजाओं को शोषण करके पेट भरा है इन्होंने इसलिए पेट बहुत बड़ा बन दिया अन्याय आर्जिता अन्याय के द्वारा प्रजाओं को शोषण करके खाया है इसलिए इस पेट को भी मत खाओ सर्वेणा शिदि खाते हो शिर में भी अभिमान पड़ा है कभी भगवान के वहां जाके सिर नहीं झुका संतों के चरण में सिर नहीं झुका इसलिए सिर भी मत खाओ रे रे जम्बू का मुंचा मुंचा साहसा हे जंबु का हे गीदड़ जल्दी से जल्दी छोड़ करके तुम चल जाओ कहने का तात्पर्य है शास्त्र में ये दिखा दिया ये दान आदि साधन है ये साधक के लिए पातेया है तो चौथा यहां पातेया यह बता दिया दया सत्य है सरलता है दान है चौथा दया कहा दिया मनुष्य के अंदर दया होनी चाहिए दया के बिना नहीं चलेगा बृहदारण्यक उपनिषद में वहां एक प्रकरण आता है ये देवता असुर और मनुष्य ये तीनों प्रजापति के संतान हैं ब्रह्म के ही संतान है ये तीनों मिलकर के अपना पिता प्रजापति के पास गए और कहा भगवान हम लोगों को उपदेश कीजिए तो प्रजापति ने कहा पहले यहां ब्रह्मचर्य रूप से आप रहिए सेवा कीजिए क्योंकि शेव के द्वारा ही अंतकरण पवित्र होता है तो कुछ समय बीत भीद गया बीतने के बाद सबसे पहले वहां देवतों ने जाके प्रार्थना किया प्रजापति से शेव भगवान सेवा करते करते ब्रह्मचर्य में रहते हुए समय तो बहुत बीत गया कुछ उपदेश तो कीजिए तो प्रजापति ने द शब्द उपदेश किया केवल एक अक्षर दा शब्द कहा दिया। उसके बाद देवतों से पूछा मैंने जो उपदेश किया इस उपदेश का तात्पर्य आप लोग समझ गए देवतों ने कहा हम समझ गए तो प्रजापति ने पूछा यदि समझ गए हैं तो बता दे दो क्या अर्थ है उन्होंने कहा दाम्यताम दमन करो क्योंकि देवता है भोगी होते हैं क्योंकि भोग के लिए ही देवता योनि प्राप्त हो गई है निरंतर भोग में रहते हैं इसलिए देवतों ने समझ गया दमन करो इंद्रियों का दमन करो तो प्रजापति ने कहा ठीक समझ गए आप उसके बाद मनुष्य ने जाके प्रार्थना किया भगवान हम लोगों ने क्या अपराध किया है देवताओं को तो आपने उपदेश किया हम भी आपके ही संतान है हम भी आपके ही बच्चे हम लोगों के भी उपदेश कीजिए तो प्रजापति ने कहा घबराओ मत आपको भी उपदेश कर रहे तो मनुष्य को भी वही बोल दिया दस शब्द उपदेश किया तो उसके बाद पूछा अरे मनुष्य क्या मैंने उपदेश किया आप समझ गए उन्होंने कहा समझ गए समझ गए बताओ क्या अर्थ है दद्वम अत दान दे दो क्योंकि दान देने में मनुष्य कृपण हो जाते हैं इसलिए दद्यद्वम तो दान दे दो तो प्रजापति ने कहा बिल्कुल ठीक समझ गए उसके बाद असुरों ने कहा भगवान आप दोनों को तो उपदेश किया हम लोगों ने क्या अपराध किया भले ही हमारा सभा आसुरी हो हाई तो आपके संतान है ना हम लोगों को भी कुछ उपदेश कीजिए तो उन्होंने उन असुरों को भी दस शब्द का उपदेश किया उसके बाद असुरों से पूछा हे असुरो ये उपदेश का तात्पर्य इसका अर्थ समझ गए हो असुरों ने कहा हां दान दे दो दा मतलब दान दे दो अर्थात दया करो दाम तो दयाध्वम दया करो क्योंकि असुरों के अंदर दया नहीं रहती है क्रूर होते हैं इसलिए दया करो देखिए एक ही उपदेश है तीनों को दिया द, द, द। तो अर्थ हो गया दमन करो मनुष्यों ने सोचा दान करो असुरु ने सोचा दया करो क्योंकि जो भी व्यक्ति सोच रहे अपने अपने भाव के अनुसार तो कहने का तात्पर्य है ये दया है पातेया है दया कहते किसको जो दीन दीनहीन है असमर्थ व्यक्ति है आपके शरण में आ रहे अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको सांत्वना देकर उनको सहायता करना यही दया है इसलिए दया भी होना चाहिए ये सब दैवी गुण माना है गीता के जो दैवी गुण और आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति बता दिया है दैवी संपत्ति ही हमारे पाते या बनते हैं इसलिए दया बता दिया और उसके बाद भगवान वाष्यकार जी बता रहे हैं अहिंसा ये जो अहिंसा है ये भी हमारे पाते आए हिंसा किसको कहते हैं? मन वाणी शरीर के द्वारा किसी ना किसी प्राणी को दुख देना चोट पहुंचाना इसी का नाम है हिंसा किसी को आपने वाणी के द्वारा कटु शब्द बोल दिया उसको चोट पहुंच गया हर्ष के द्वारा थप्पड़ मार दिया अथवा मन के द्वारा चिंतन किया ये किसी को दुख देना ये हिंसा मानी जाती है हिंसा मात्र ही अधर्म नहीं होती है हिंसा होने पर भी सभी हिंसा अधर्म नहीं माना जाता है अधर्म अलग है हिंसा अलग है। और कहा हिंसा अधर्म होती है कहां नहीं होते उसमें शास्त्र प्रमाण है जैसा लोक में भी देखिए एक उग्रवादी हिंसा कर रहा है और एक मिलिट्री वाला भी हिंसा कर रहा है मिलिट्री वाला उग्रवादी को मार रहा है हिंसा हो गई उग्रवादी एक सामान्य व्यक्ति को मार रहा है हिंसा तो हो गई हिंसा दोनों जगह में हो गई क्योंकि उसका प्राण निकल गया तीरी उग्रवादी को पकड़े, उसको दंड मिलता है मिलिट्री वाले को पुरस्कार मिलता है क्यों दोनों ने तो हत्या किया है एक हत्या के लिए दंड एक हत्या के लिए पुरस्कार कारण क्या है आप कहेंगे कानून एक नियम है वैसे ही यहां कानून है शास्त्र शास्त्र ने विधान किया है ये हिंसा अधर्म हो जाएगा अमुक हिंसा से अधर्म नहीं होगा जैसा कोई बच्चा है शैतान जैसा काम कर रहा है परीक्षा का समय है माता जी बार बार समझा रहे अरे पढ़ो परीक्षा है अभी किंतु वो लड़का शरारत कर रहा है बार बार नहीं समझ रहा है चार थप्पड़ मार दिया माता जी ने हिंसा तो हो गई हिंसा होने पर भी वो अधर्म नहीं है क्योंकि उस बच्चे के कल्याण के लिए मार दिया एक मालिक है अपना सेवक को फटकार रहे क्योंकि बार बार गलत कर रहे इसलिए हिंसा तो हो गई उनको दुख भी पहुंच गया किंतु अधर्म नहीं माना जाता है तो अधर्म वही माना जाता है शास्त्र से विरुद्ध यदि हम हिंसा करते हैं नियम के विरुद्ध जो काम करते हैं भी दंड मिलता है नियम के अनुसार जो कार्य करते हैं उसके दंड नहीं मिलता है सरकार में भी दे इसलिए यहां हिंसा नहीं होनी चाहिए हिंसा भी तीन प्रकार से होती है एक कृत हिंसा मानते हैं कृत बोलते हम स्वयं हिंसा करना जैसा मच्छिर आ गए जोर से मार दिया स्वयं मार दिया साफ आ गया स्वयं मार दिया ये स्वयं किया हुआ हिंसा का नाम है कृत हिंसा कहते कभी कभी हम स्वयं नहीं करते हैं दूसरे के द्वारा करवाते हैं दूसरे को पैसा देते चलो उसको ऐसा करो एक कारित हिंसा कहते का हैं करवाई है हिंसा कभी आपने स्वयं नहीं किया दूसरे से करवाया भी नहीं किंतु अनुमोदन किया जैसा कोई मार रहा है साहब को आपने मारने के लिए भी नहीं बताया किंतु बढ़िया हो गया आपने मार दिया बहुत अच्छा है अनुमोदन किया ये अनुमोदित हिंसा बोलते हैं कृत है कारित है अनुमोदित तीन प्रकार की होती और ये जो हिंसा का कारण भी तीन माना है कोई भी व्यक्ति हिंसा कर रहा है इन तीन कारणों से क्रोध के द्वारा हिंसा करता है व्यक्ति अधिक से अधिक हिंसा किससे हो रहे क्रोध आ गया क्रोध आने के बाद विचार नहीं करता है चरम सीमा में गया तभी जो हाथ में जो मिल गए उसके ऊपर मार दिया क्रोध से हिंसा होती है दूसरा हिंसा का कारण है लोभ जैसे कोई हाथी को मार रहे है क्यों हाथी को मारने से उसका दांत मिल जाएगा उससे मैं कमाऊं शेर को क्यों मार रहे है उसके छाल से मैं पैसा कमाऊं लोभ के कारण तीसरा हिंसा का कारण है मोह मोह इसलिए है वो काली माता को जाके बकरा चढ़ाओ मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा ये मोह के कारण एक के मोह के कारण दूसरे पशु को जाके बलि दे रहे तो इसलिए तीन प्रकार अर्थात तीन कारणों से हिंसा करता है क्रोध से भी हिंसा होती है मोह से भी हिंसा होती है लोभ से इसीलिए हम भगवान बता रहे सभी प्रकार से हिंसा रहित होना चाहिए ये हमारा पातेय है और उसके बाद क्षमा दमा और धैर्य है ये भी पातेय है ये सारे पाते के द्वारा हम लोग ज्ञान रूप नौका में बैठ करके परम तत्व की ओर जा सकते हैं कैसा है कल विचार करें ओम पूर्ण मद पूर्णात्दच्य पूर्णश पूर्णमादा ओम ओं शां ताते